ृंदावन बिहारी जय श्री बिहारी देवजू की जय श्री भावना सागर संग्रह ग्रंथि की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्रीताई गौर हरिगो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जय जय रामण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय रामण हरि गोविंद जय जय राहारी लाल ओं नमो भगवते पुराणोत्तमाय जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाए ममृतम जगत्वती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्ति तो बराकृपी तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साधतम साजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधापादा सह गण ली विशाखाविता नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं नारायण नमस्कृत नरम जय नरोम दीवी सरस्वतीकुभ्युभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम बोलो वृंदावंद वर्षागैस्ने परम श्री श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ जिसमें श्री किशोरी जी की श्रृंगार लीला का श्री कृष्णदास सात पाद वर्णन कर रहे हैं पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कर कि श्री प्रिया जी उनको सब सखीगंथ सुंदर श्रृंगार धारण करा रही हैं और एक सौ अस्सी है कल हो गया था ये एक सौ अस्सी मां के मकरी नूत पल्लवेख चित्रम कस्तूरिया चित्रा तक उचरो श्री प्रिया जी के श्रीअंग के ऊपर वक्षस्थल का जो भाग अभी कंचुकी से कंच नहीं है उस भाग के ऊपर भुजाओं के ऊपर श्रीअंग के ऊपर कपोल के ऊपर विभिन्न चित्रकारी करती हुई श्री चित्राजीमान हो रही कहीं वे पुष्प गुच्छों का अंकन कर रही है गुच्छ कहीं इंदु लेखा माने चंद्रमा की कला चंद्रमा का उसका अंकन कर रही है माने चंदन से ही श्री प्रिया जी के श्रीअंग रूपी फलक के ऊपर ही चित्रकारी करती हुई और अलंकरण करती हुई विराजमान हो अब्ज, कभी कमल उनकी रचना कर रही हैं कभी मकरी माने मछली उस मछली की भंगिमा मछली का कोई चित्र उसको श्री अंक के ऊपर बनाती हुई विराजमान हो रही है कभी मूत पल्लवम आम की बौर मूत कहते हैं आम आम की जो बौर है उस आम की बौर उसका अंकन करती हुई विराजमान हो रही है लिलेख चित्रम कस्तुडिया ऐसे कस्तूरी से श्री अंग के ऊपर विभिन्न चित्र उनकी रचनाएं की चित्रा तक कुच ती ने प्रिया जी के वक्षस्थल उनके तट के ऊपर माने कंचुकी की जहां सीमा समाप्त हो रही है उसके बात के श्रीकंठ और वक्षस्थल के उन भाग के ऊपर सुंदर अलंकरण करती हुई विराजमान और ये सब चिन्ह परम मांगलिक चिन्ह हैं भारतीय संस्कृति में इन सारे चिन्हों को अत्यंत अत्यंत मंगलमय और शुभ करके माना है स्वस्थिक का जो चिन्ह है वह जीवन की एक अपूर्व गति को प्रस्तुत करने वाला मानी चारों दिशाओं में हमारी जो गति है उसको प्रस्तुत करने वाला यह अद्भुत चिन्ह है और जो कहीं स्वस्थ का जो चिन्ह है वो कहीं गणपति यंत्र के रूप में भी पूजित है मंगल में जो यंत्र है उसके रूप में आ, उसकी पूजा की जाती है और वो सम्मानित है इस प्रकार मछली वो भी जीवन में पवित्रता उसका प्रतीक होकर के विराजमान है पुष्प नये उल्लास का प्रतीक होकर के विराजमान है नवपल्लव बसंत और यौवन उनके प्रतीक होकर के विराजमान है चंद्रमा की रेखा आनंद उनको प्रतीक उसके प्रतीक रूप होकर के चंद्रमा विराजमान है चंद्र शब्द का ये अर्थ है आनंद देने वाला कृष्ण चंद्र चंद्र का मतलब है आनंद को देने वाला प्रहलादनाथ चंद्र जो आनंदित करे उसका नाम चंद्रमा चंद्रशब्द का अर्थ होता है आल्ला तो इन आम यह नव यौवन उनका प्रतीक होकर के विराजमान है तो ये सब मांगलिक चिन्ह है और श्री प्रियाजी में नित्य नव यौवन विराजमान है परम कल्याण में स्वरूप विराजमान है तो श्री सखीरण श्री प्रिया जी के श्री अंग का चित्राम करते हुए अपूर्व रूप से विराजमान हो रही हैं और सौंदर्य में ये श्री अंग का रंगों के द्वारा चित्रण टी टू आदि जो क्या हाँ तो वो वो उसका वर्तमान जो स्वरूप है वो कुछ परिवर्तित होकर के विराजमान होगा माने ये जो स्वरूप है यह अलंकरण की पद्धति एक पुरानी आ, उसकी इतिहास पद्धति वो कहीं बिराजमान रही और उनके द्वारा विभिन्न चंदन कस्तूरी केशव इनके द्वारा श्री श्रीअंग उनका अपूर्ण चित्रांकन की पुरानी पद्धति नि तो पुष्पगुच्छ इंदु मान्य चंद्रमा की कला इंदुलेखा अब जी माने कमल मकरी, माने आ, मगर या मछली और नूत पल्लव माने आम की सुंदर बौर और नए पत्ते इनको कस्तूरी के द्वारा श्री चित्राजी ने प्रिया जी के श्री वक्षस्थल के ऊपर अंकित और श्री श्रीअंग जो अभी वस्त्र के बाहर है उनके ऊपर भी उनका अलंकरण करते हुए विराजमान है अब कामदेव के जितने भी आयुध है उनको भी मानो आज श्री प्रिया जी ने धारण किया है और कामदेव के विभिन्न आयुधों का उनका भी अंकन श्री किशोरी जी के श्री अंग के ऊपर कर रही है महाभाव स्वरूप श्री प्रिया है शाम सुंदर कामदेव स्वरूप होकर के आप विराजमान हैं रसराज होकर के विराजमान ब्रिज के साक्षात कामदेव यदि कोई हैं तो वे श्री कृष्ण ही हैं और आज प्यारे के उन चिन्हों को श्री प्रिया अपने श्रीअंग के ऊपर धारण किए हुए हैं तो मीनी प्रसून नवपल्लव चंद्रलेखा स्वचिन्ह शर कुंत धनाषी काम त्रुधवन माप्त नरस्त कर्मा कर्माचकोष गेहे आज मानो श्री प्रिया जी ने काम देवी के विभिन्न चिन्हों को अपने निज कुछ कोश गेहे अपने हृदय रूपी श्रीवक्ष रूपी जो कोषागार है उस कोषागार में कामदेव के संपूर्ण चिन्हों को मानो छिपा करके रख लिया श्याम सुंदर के हृदय में प्रीति को बढ़ाने के लिए सुख को बढ़ाने के लिए श्री प्रिया ने कामदेव के जितने भी चिन्ह हैं उन सबों को मानो अपने हृदय रूपी कोषागार में ही संभाल करके छिपा करके रख लिया है अब कामदेव में के विषय में ये शास्त्र में प्रसिद्धि है कि मीनी मी, कामदेव के ध्वजा के ऊपर मछली का चंद है इसलिए कामदेव का एक नाम है मकर ध्वज मकर माने मछली उसकी ध्वजा के ऊपर मछली का चंदन तो यहां पर भी सखियों ने श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर कहीं चित्रांग में मछली की आकृति अंकित की है फिर तो प्रसून कामदेव के पुष्प जो है वो फूल के बने हुए हैं तो प्रसून तो यहां प्रसून भी श्री प्रिया जी के श्री वक्षस्थल के ऊपर श्री सखियों ने सुंदर पुष्प जो है उन पुष्पों को अरविंदम अशोकम चूतम च नवमालिका नव मालिका नीलोत् कामदेव के पांच माने बाण है पंचबाण कामदेव के कहे जाते हैं अरविंदम माने लाल कमल फिर अशोक वर्तमान में जो अशोक हैं वे दो प्रकार के हैं एक हैं जिनमें फूल नहीं आते हैं लंबे जो वृक्ष होते हैं उनमें फूल नहीं आते हैं लंबे लगते तो बड़े सुंदर है परंतु तो वो उनमें फूल नहीं आते भारतीय तो जिन अशोक वृक्षों का वर्णन किया गया वे अशोक वृक्ष कहीं फूल को देते हुए विराजमान और उनके विषयों में कवि कभी, कवियों में एक प्रसिद्धि है कि अशोक का वृक्ष प्रमदाओं के आलिंगन करने से वह खिलता है तो पदाघात से पदाघात से ये आलिंगन से वो खिलता है बकुल के के जो गंडूशेख मान कुल्ला करने से बकुल का पुष्प खिलता है और आम जो है वो आलिंगन से पदाघात से अशोक आलिंगन से आम और कुल्ला के जल से बकुल ये खिलते हैं ये कवियों में खूब प्रसिद्धि है तो प्रसून तो यहां पर कामदेव के जो पांच जो फूल हैं अरविंद अशोक आम माने आम की बौर नव मालिका नीलोत्पल का सफेद पुष्प है, तो नील तो मोहन मादन हैशीकरण और मार ये पांच जो कामदेव के गुण हैं, मोहन मादन वशीकरण उच्चाटन और मार ये कामदेव के पांच बाण हैं और इन पांच बाणों को ये ही पांच पुष्प उनके प्रतीक होकर तो के विराजमान तो कामदेव से संबंधित सारी वस्तुएं श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर चित्राम में श्री चित्राजी ने अंकित की हैं। मीनी ने कामदेव मछली वो कामदेव की ध्वजा के ऊपर विराजमान है प्रसून मान उसके बाण पांच फूलों के कामदेव के बाण हैं उन पांचों फूलों का वर्णन किया नवपल्लव नए पत्ते उनको भी नई जो कोपल उनको भी चित्रावली में शिवप्रिया के शियंग के ऊपर अंकित किया गया और ये नव कोपल ये ही मानो कुंत कुंत कहते हैं भाला तो भाला जो है कुंत उसके रूप में चित्रित किया कामदेव पास में जो भाला है वो नए पत्ते का ही भाला है नौपल्लव और चंद्रलेखा यह चंद्रमा के आकार का उसका धनुष है बनाता तो हुआ है पुष्प का परंतु तो वो चंद्रमा के आकार चंद्रमा के आकार का ही होता है तो चंद्रलेखा तो इनके व्या चीजों के माध्यम से मछली पांच प्रकार के पुष्प नए कोपल और चंद्रमा इनके माध्यम से क्रमशः स्वचिन्ह कामदेव के जो चिन्ह है कामदेव के अपने जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को प्रस्तुत किया इनमें चिन्ह का तात्पर्य है निशान तो कामदेव का स्वचिन्ह मीनी जो हो गई वो हो गया चिन्ह मान मछली वो हो गया चिन्ह और प्रसून हो गया कामदेव के सर माने बा और नवपल्लव हो गया कुंत और चंद्र लेखा ये हो गए कामदेव का धनुष इसको कहते हैं संस्कृत में यथास यथा नाम करके एक अलंकार है जहां एक चीज एक ही क्रम से उसी क्रम से किसी वस्तु का वर्णन किया जाए तो मछली हो गया चिन्ह प्रसून हो गया शर, शर्ण मान्य बा नवपल्लव हो गया कुंत माने भाला और चंद्र लेखा ये हो गया धनुष ये यथा संख्य अलंकार उसके दो नाम है यथा संख्य क्रम क्रम अलंकार या, या यथा यथासख्य अलंकार का यहां बड़ा सुंदर सार्थक प्रयोग किया गया है तद ध्रुव धनुर्धन मात्र नरस्त कर्मा अब श्री प्रिया जी ने यदि अपनी तनिक सी भूए हिलाई भू को हिलाने मात्र से ही नरस्त करना कामदेव की ये पांच वस्तुएं जैसे व्यर्थ हो गई पांचों चीजों को जीत लिया श्री प्रिया अपने भू को हिलाने मात्र से ही कामदेव की इन पांचों चीजों को चारों चीजों को जैसे जीत लेती हैं और मानो कामदेव इन चारों चीजों को छोड़ छाड़ करके लदर पदर भाग गया कामदेव भाग गया, तो जैसे जीतने वाला जो राजा है वह हारे हुए राजा के चिन्हों चिन्हों को, को राज को जैसे ले करके आता है और अपनी विजय दिखाता है कि हम जीत करके ले आए ऐसे ही मानो कामदेव को तो भगा दिया श्री प्रिया जी ने और उनकी कामदेव के धनुष रूपी मत आ, ध्वजारूपी मछली उसके बाण रूपी पुष्प उसके नए पल्लव रूपी उसके कुंत और चंद्रलेखा के रूप में उसके पुष्प धनुष इनको मानव क्षिप्रिया ने अपने वक्षस्थल रूपी कोषागार में ला करके सजा करके रख दिया है कि जैसे जीती हुई सेना पराजित शत्रु की सेना के विभिन्न आयुधों को उनके विभिन्न चिन्हों को जैसे सजा करके रख देती है जब पैटर्न टैंक जीत करके लाए भारतीय सेना तो उसको अनेक जगह मैंने कहीं सजा करके रख दिया ये नामी कर दिया क्या है बोले टैंक चोराया मथुरा में अपने टैंक चौराया तो वहां पर टैंक जो चौरा वहां से पाकिस्तान के साथ में युद्ध में जो जीत करके लाए उस टाइम को बीच में सजा करके वो चौराहे के ऊपर उसको रख दिया। तो ये सेना का एक प्रकार है कि वह अपनी विजय की घोषणा करने के लिए शत्रु के द्वारा छीने गए या छोड़े गए चिन्हों को वह अपने यहाँ पर सजा करके रख देता है ऐसे ही श्री प्रिया जी ने कामदेव को जीत लिया और कामदेव के ध्वजा कामदेव के बांग कामदेव के भाला और कामदेव के धनुष इनको सजा करके वहां रख दिया है मानो अपने बक्षस्थल के ऊपर ही सजा करके रख दिया है और ध्रुव धनुर्धुवन श्री प्रिया ने अपनी भूहों को तनिक हिलाया था उनके द्वारा ही हिला ये कामदेव को पराजित कर दिया है ये कवियों की कल्पना जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि ये कवियों की कल्पना ये कल्पना कर रहे हैं और इन वैष्णव कवियों की महिमा का क्या अनुरूपण हम तो बड़े भाग्यशाली हैं आप लोगों की सानिध्य में अनेक अनेक जो सुंदर आचार्यों की जो रचनाएं हैं उनका यहां भागवत निवास में पाठ करने का सौभाग्य मिल चुका है श्री विदग्ध माधव मुक्ता चरित्र दान मधुकेल वल्ली आ, कृष्ण भावनामृत महाकाव्य प्रेम महाकाव्य हंसदूत उद्धव संदेश पद्यावली प्रेम भक्ति चंद्र का जो परम मूर्धन्य और श्रेष्ठ काव्य है उन श्रेष्ठ काव्यों का भी आस्वादन करने का जो सुंदर स्व है ये आप लोगों की कृपा से यहाँ प्राप्त हुआ और इन कवियों की जो पद्धति रही है जो वैचित्र्य के साथ में वो जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं वो अत्यंत अत्यंत मेहनीय हो करके विराजमान समय के प्रभाव से इन ग्रंथों के नाम और इन ग्रंथों का पाठ दुर्भ हो गया ये सामर्थ नहीं है उन ग्रंथों को समझने के परंतु तो आप लोगों का आपको अनुग्रह है कि अनुग्रह के कारण ये कठिन से कठिन जो रसग्रंथ हैं उन रसग्रंथों का भी इस भूमि पर ये भूमि तो बड़ी दिव्य भूमि है बड़े बाबा की भूमि तो इस दिव्य श्री वृंदावन की दीलास्थली में वो वो भी संतों की श्री छोटे बाबा के द्वारा स्थापित ये जो भागवत आश्रम है इसकी इसमें जहाँ विरक्त संतगण निरंतर निरंतर निवास करते हैं उनके ही आस्वादन वस्तु तो उनकी कृपा से आस्वादन करने का सौभाग्य यहाँ प्राप्त हुआ है तो उसके लिए अत्यंत अत्यंत अनुग्रीत हैं अन्यथा मैं ऐसी श्रोता मिले और न ऐसा अवसर मिले कि उन ग्रंथों का कहीं आस्वादन किया जाए परतु यहाँ बड़े चाव के साथ में श्री भागवत निवास का जो श्रोता है वह इन रसग्रंथों को और गंभीर जो साहित्य ग्रंथ हैं उनको भी करता है। तो सब जगह बस भागवत जी भागवत जी का सप्ताह हाँ पाठ है वो आजकल तो सप्ताह हाँ पाठ का क्रम जैसा हो गया वो भी अद्भुत है बस गण्डवत है भागवत नहीं है और सब कुछ है सब कुछ है तो बस वो -बो वो हो गया परंतु साहित्य की मधुरिमा उनका साहित्यिक पृष्ठभूमि पर भी और औपासनिक पृष्ठभूमि पर एक और साहित्य की पृष्ठभूमि दूसरी ओर उपासना की पृष्ठभूमि दोनों के अः संरक्षण बिना संतों की कृपा के संभव नहीं है तो साहित्य का जो एकेडमिक जो उसका पक्ष है वो भी कहीं अपनाते हुए और साथ के साथ में उपासनिक जो पक्ष है दार्शनिक और उपासनिक पक्ष उसको भी अपनाते हुए जब तक ये दोनों दृष्टि साथ में नहीं रखी जाएंगे तब तक इन रस साहित्यिक ग्रंथों का निरूपण नहीं किया जा सकता है काव्य की दृष्टि से पराकाष्ठा इनमें काव्य शास्त्र की विराजमान है और उपासना की दृष्टि से उपासना के एक महान स्तर पर पहुंच करके अति उत्तु स्तर पर पहुंच करके इन रसकों के मुख से ये रस की पंक्तियां कहीं उछलित हो गई हैं छलक गई है जैसे कोई ओख लगा करके रस को पी रहा हो और हुचू लग जाए तो कुछ बूंद जैसे नीचे तपक जाए ऐसे ही इन बचत रचनाकारों के आस्वादन में जो उनके अपने मानसी सेवा है उसके आश्वाद में जो कहीं एक आध बूद नीचे टपक गई उनके कविता के माध्यम से उनके काव्य के माध्यम से वे ही सामने प्रकट हुई और उनमें जैसे टपकी हुई मुख से गिरी हुई जो बूंद है उसमें ही चेटा चैटी लग जाते हैं ऐसे ही ये चेटा चैटी लगे हुए हैं इनका इतना साइड पेट है इससे ज्यादा इनकी सामर्थ्य भी नहीं है तो जो टपका है उसको ही प्राप्त करके कृतकृत हो जाए उससे ज्यादा इनका पेट भी नहीं इनकी भूख भी उससे ज्यादा नहीं तो ये बहुत बड़ी एक कृपा है श्री की जिस कृपा के माध्यम से इन दिव्य ग्रंथों का आश्वरण प्राप्त करने का भी ये हमको सुअवसर प्राप्त हो रहा है ये लाभ हमको प्राप्त हो रहा है अन्यथा इन ग्रंथों का में जो मधुरमा होंगे जो काव्य की प्रतिभा है शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीन चीज मिलकर के काव्य की रचना करती है ये तीन तीन वस्तु नहीं है तीनों मिलकर के अंत में एक वस्तु हो जाती है शक्ति माने ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति काव्य करने की शक्ति हर एक में नहीं होती है फिर दूसरी बात निपुणता निपुणता का तात्पर्य है कि जो भाव आ रहे हैं उन भावों को चतुराई के साथ में निपुणता के साथ में स्किल के साथ में कहीं प्रस्तुत कर देना तो यह भी हर एक में नहीं होता है जो भाव है उन भावों का अभिव्यक्ति वो भी और उसके साथ में अभ्यास अभ्यास का तात्पर्य है निपुण अन्य अन्य जितनी भी दूसरी वस्तु है उनका भी काव्य के शास्त्र में के साथ में ही प्रस्तुति कर देना तो ये बड़ी दुर्लभता की बात है शक्ति निपुणता और अभ्यास शक्ति का तात्पर्य है काव्य की शक्ति निपुणता का तात्पर्य है लोक शास्त्र आदि के आवेक्षण करके ऑब्जर्वेशन करके उनके तत्वों को भी साथ के साथ में परोस देना और अभ्यास का तात्पर्य है काव्य की शिक्षा तो शक्ति निपुणता लोक शास्त्र का वेक्षणा काव्य शिक्षा अभ्यास मम्म ने काव्य प्रकाश में कहा कि ये तीन चीज मिलकर के इति हेतु नहीं कहा बहुवचन का प्रयोग नहीं किया इति हेतु ये तीनों चीज मिलकर के काव्य के उद्भव में हेतु होती ईश्वर के द्वारा दी गई काव्य प्रतिभा फिर संसार का दर्शन करके जो ऑब्जर्वेशन है उस ज्ञान को भी कहीं प्रयोग कर लेना उसको एप्लाइड कर लेना अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र धर्म शास्त्र दर्शन व्याकरण छंद शास्त्र इन सब का उपयोग कर लेना और फिर काव्य की शिक्षा शिक्षाभ्यास काव्य के शिक्षा को ग्रहण करते हुए काव्य के गुण दोष उनका विचार करते हुए उन वस्तुओं को प्रस्तुत करना ये तीनों चीज जब मिलती हैं, तब जाकर के श्रेष्ठ काव्य कहीं सामने प्रकट होता है तो ये तीनों चीज मिलकर के एक साथ काव्य की रचना करने में समर्थ होती हैं। तो इन कवियों की श्री गोस्वामी श्री कृष्णदास का विराज इन सब बलदेव इन सबों की जो रचना है वो रचनाएं अद्भुत होकर के विराजमान जिनमें शक्ति निपुणता अभ्यास ये अपूर्व से विराजमान और उनका अपना जो आस्वादन है वह आस्वादन ही कहीं छलक पड़ता है तो श्री प्रिया जी का श्रृंगार कर रही है और उसने ही यहां पर जो में संख्याख जो क्रम उस क्रम अलंकार के अंतर्गत क्रम के अंतर्गत यहां पर एक एक वस्तु को एक एक तरह से निरूपण कर रहे हैं कि मीनी प्रसून नवपल्लव चंद्रलेखा ये ही क्रमशः ध्वजा भाला और धनुष हो करके विराजमान है कामदेव मानव भाग्य है ओ भागने पर जीते हुए राजा के चिन्हों को जैसे सजा करके रखा जाता है अपने यहां पर ऐसे ही मानो श्री प्रिया ने उनको अपने हृदय में सजा करके अंकित किया है सखीगण प्रिया की विजय की घोषणा करने के लिए कामदेव के द्वारा छीने गए उन चिन्हों को प्रिया के श्री अंग के ऊपर अंकित कर रही है क्या सुंदर मन कल्पना अद्भुत कल्पना चित्रार्पता में एक विचित्र रत्नो मुक्ताचिता रत्न दुकूल चोली कुचौ भजाले इंद्र धनुर्चित्रा इस प्रकार श्रीप्रिया उनके शैलाकारों के ऊपर श्री अंगों के उपर, के ऊपर जो बाहर अपनी शोभा को विस्तृत कर रहे हैं उन श्री अंगों के ऊपर भी सखियों ने परम सुंदर प्रकार से ये चित्रावली की रचना की और प्रिया के श्री अंग ही आज चित्रकारी के फलक बन करके चित्र फलक बन करके कैनवास बन करके शोभा को प्राप्त हो रही है एक विचित्र रत्न इसके बाद में श्री चित्राजी ने फिर श्री प्रिया जी को परम सुंदर जो कंचुकी है उस कंचुकी को धारण कराया माने बड़े कंचुकी एक अंतर अंतरवस्त्र था अत्रोटा था उस अत्रोटा के ऊपर फिर जो बड़ी रत्न जटित है उसको धारण श्री को कहीं असुविधा कराया हो इसलिए कंचुकी उसमें गोटा भी नहीं लगाती हैं। श्याम सुंदर के श्रीअस्त में कहीं चुन नहीं जाए पंत कंचुकी जो है ऊपर जो ब्लाउज ऐसे ही समझेंगे माने बड़ी कंचुकी को ऊपर कंचुकी जो उस वस्त्र के ऊपर जो कंचुकी वस्त्र है उस कंचुकी वस्त्र वस्त्र को सुंदर गोटाओं से अपूर्व रत्नों से मढ़ी हुई जो कंचुकी है उसको धारण कराया पहले अंतर्वस्त्र धारण कराया अंतर वस्त्र के ऊपर सुंदर चित्रांग किए वस्त्र के ऊपर भी और श्रीअंग के ऊपर भी फिर इसके ऊपर सुंदर जो ब्लाउज है उस ब्लाउज को जैसे धारण कराने कंचुकी जो है उनको धारण कराना तो चित्रार्पिता अनेक विचित्र रत्नों चित्रा ने अनेक विचित्र रत्नों से युक्त जो कंचुकी है उस कंचुकी को चोली को धारण कराया मुक्ता जिसमें मोती की सुंदर झालर लगी हुई है जिसमें रत्न गुथे हुए हैं रत्न जड़े हुए हैं उस आ, आ, कंचुक में और नीचे कंचुके ऊपर कंचुक तो जो कंचुक है उस कंचुक में अनेक रत्न जो है वो जड़े हुए हैं मुक्ताचिता उसके जो सीमाएं हैं उन सीमाओं में सुंदर मोती उनकी वे फदे हुए हैं रत्न दुकूल चोली ऐसे सुंदर रत्न से जड़ी हुई दुकूल और चोली इन दोनों को धारण किया है माने कंचुक को भी धारण किया और सुंदर दुकुल माने ओढ़नी उस ओढ़नी को भी धारण किया दुकुल चोली सुंदर दुकुल चोली उनको धारण किया दुकुल को भी ओढ़नी को भी और चोली को भी धारण कराया कुच बज और आज लो। आज उस कंचुक ने और उस ओढ़नी में श्री प्रिया उनकी रसन कुंज उनको अपूर्व रूप से आवृत करते हुए वह सुशोभित होती हुई अः कंचुक विराजमान हो रहा है सो भजाल, इंद्र धनुर्विचित्र वो कंचुक इंद्र धनुर्विचित्रा इंद्रधनुष की शोभा को धारण किए हुए है विचित्र इंद्रधनुष की रंग बिरंगे इंद्रधनुष की शोभा को धारण किए हुए है के ऊपर भाज माने ढाल उसको ढकते हुए वह कंचुक विराजमान हो रहा है इंद्र धनुष विचित्र इंद्र धनुष के समान सात रंग उनको वह प्रस्तुत कर रहा है पहले वर्ण कराए बैनियाला बे, बे माने बैगनी आ माने आसमानी नी, नी माने नीला बेनी आ माने आसमानी हा माने हरा बैनी आहा, पी माने पीला ना माने नारंगी और ला माने लाल इसी क्रम से इंद्र धनुष के रंग होते बैनी आहा पी ना नाला ये उसका एक याद करने का सूत्र सामान्य सा तो, तो वो सात रंग जो हैं इंद्र धनुष के बैनी आहा पी ना नाला सात रंग जहां कंचुकी से अपूर्व से प्रकट हो रहे हैं तो इंद्र धनु उस कंचुक को श्री जी को धारण कराया है आज ऐसा लग रहा है वो कंचुक जैसे शैला बिब कांति जैसे आज किसी पर्वत के ऊपर शैलों दो पर्वत जो है उनके ऊपर संध्या की कांति ही आ गई हो संध्या की छटा जैसे छा रही हो ऐसी के ऊपर उस कंचुक की शोभा प्राप्त हो रही है सुंदर इव कांति उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का यहां प्रयोग है मानो पर्वत के ऊपर संध्या की सी कांति छा रही है उपर खचित नाना रत्न जाल स्फुरशाखा हर कर दर चिन्ह श्री हरम पुष्पराक्षा राष्ट्र सपद हर भी बहिया मास मध्य बलिहारी देखिये कल्पना कितनी सुंदर श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में शंख और चक्र के चिन्ह जब देवलीला में कृष्ण विराजमान होते हैं उस समय शंख चक्र आयुष के रूप में श्री कृष्ण धारण करते हैं जब पित्रो संपशितो सद्या बभु प्राकृत शिशु देव की वसुदेव के देखते देखते प्राकृत बालक बनते हैं प्राकृत माने मूल प्रकृति में जो विराजमान है प्राकृत माने गुणात्मक नहीं त्रिगुणात्मक नहीं प्रकृति माया से बनने वाला बालक नहीं प्राकृत माने ओरिजिनल उनका जो अपना मूल रूप है उस बालक के रूप में नाकृत कृष्ण का वास्तविक स्वरूप कौन सा है बोले नराकृत स्वरूप है तमाल श्यामल तुषि यशोदा अस्तानंद है परम ब्रह्मणी कृष्ण शब्द से हुई तो ये जो कृष्ण का प्रकृत ओरिजिनल बेसिक जो स्वरूप है उस स्वरूप में श्री कृष्ण विराजमान हो गए अभी तक देव की बसदेव को दर्शन दे रहे थे आप रूप में। अब प्राकृत बालक बन करके अर्थात मूलभूत ओरिजिनल में जैसे कृष्ण हैं उस स्वरूप में भी विराजमान हुए कृष्ण का वास्तविक अपना जो स्वरूप है वो नराकृत स्वरूप है उस नराकृत बालक के रूप में भी विराजमान हो गए तो पहले जो शंख चक्र में आयुध के रूप में विराजमान थे वे ही शंख चक्र में अब हाथ में चरण के पगथली में वे ही कहीं रेखा बन करके विराजमान हो तो श्री कृष्ण के हाथ में शंख का चिन्ह है पंथ श्री प्रिया जी उनकी ग्रीवा वो भी शंख के समान देखिए कल्पना प्रिया जी की ग्रीवा है शंख के समान अब यदि श्याम सुंदर को यह पता लग जाए तो तुरंत पकड़ेंगे ए चोरी चोरी मेरे मेरा आयुध तुम्हारे पास में कैसे पहुंच गया मेरा शंख तुम्हारे पास में कैसे पहुंच गया तो प्रिया जी के शंख को शंख जैसी कंबु कंठी श्री प्रिया जी हैं कंबू माने शंख शंख के समान कंठ वाली श्री प्रिया जी हैं तो उनको देख करके कहीं शाम सुंदर ये नहीं कहने लग जाए कि अरे तुमने हमारी चोरी की है तो जो चोरा करके कोई चीज लाता है वो क्या करता है चोरी की चीज को छपा करके रखता है इसीलिए सखियों ने जब देखा कि कहीं श्याम सुंदर इस कंठ के ऊपर अपना स्वामित्व नहीं दिखाने लग जाए अनावश्यक झगड़ा होगा इसलिए सखियों ने क्या किया कि श्री प्रिया जी के कंठ के ऊपर कंठ धारण करा दी है सुंदर कंठ एक कंठ माला उनको कंठ के ऊपर धारण करा दिया और धारण करा करके मानो शंख को छिपा तो जैसे चोरी की की वस्तु को छिपाने का प्रयास किया जाता है ऐसे ही सखियों ने श्याम सुंदर के श्री हस्त में चिन्ह के रूप में विराजमान जो शंख था और उस शंख के समान ही शिवप्रिया की ग्रीवा है कहीं ये ग्रीवा देख करके शाम से झगड़ा नहीं करने लगे कि मेरे आयत को तुमने कैसे चोरा लिया है आज तो चोरी की चीज मैंने पकड़ ली उसको छिपाने के लिए आज सखियों ने कंठ के ऊपर सुंदर हाथ सुंदर कंठश्री उसको धारण कर कंठश्री उनको धाविल करा दिया ब्रिटिश भाषा में बाणी साहित्य में उसके लिए कहा गया कंठश्री तत्वतः वो है कंठश्री संस्कृत में उसको कंठश्री कहेगी सिरी और श्री एक ही चीज तो कंठश्री नामक जो आभूषण है उसको कंठ में धारण कराया जिसके बीच में तो धुख है और ऊपर दो या तीन लड़ जिसमें विराजमान है उसका नाम है कंठश्री मन कंठ जो को गले से चिपका करके बांध बांध करके पहनाया जाता है तो कंठ श्री धारण करके शंख की शोभा को छिपाने का प्रयास किया गया क्योंकि श्याम सुंदर को यह लगेगा कि मेरे आयु को तो कहीं प्रिया जी ने छिपा ली लिया वो ये कल्पना इसी पृष्ठभूमि में यहां पर कह रहे ऊपर उपरी खचित नाना रत्न जाले श्री विशाखा ने श्री प्रिया जी को जो कंठश्री धारण कराई है उस कंठश्री में ऊपर तो अनेक रत्नों के जाल है बीच में धुकधुकी दुख है उसके बीच में भी कई जगह सुंदर पासे हैं उन पासों के बीच में उबे हुए सुंदर मोती और उनकी उस धुप कंठश्री को श्रीकंठ में बांधा है धारण कराया है तो ऊपर खचित जुड़े जड़े हुए हैं अनेक रत्नों के जाल जिसमें और उनसे वो कंठश्री स्फुर्याम दमा रही है विमल पुरट पत्र ऐसी एक विमल परम सुंदर पुरट पत्र सोने की पुरट पुरट मान सोना सुर सुवर्ण की पत्ती जिसमें विराजमान है माने सुंदर सुवर्ण की बनी हुई कंठश्री जिसमें कहने का तात्पर्य सोने के सुंदर बीच में पांसे हैं और ये पांसे मोती से जुड़े हुए मोती की लड़ों से जुड़े हुए कंठम अस्या विशाखा ऐसी पुठ पत्री उसको श्री विशाखा ने धारण कराया माने सोने की कंठश्री ठूसी को धारण कराया बोलचाल की भाषा में उसको ठूसी कहते हैं गल से गले से चपक कर दर चिन्ह क्योंकि हरि के हाथ में भी हरि के कर माने हाथ में दर माने शंख शंख का चिन्ह है और मेरे शंख को तुमने चोरा लिया होगा इससे छिपाने के लिए मान सखियों ने श्री प्रिया जी के गले में जो शंख सभी का जो गला है उसको छिपाने के लिए उस कंठ श्री से उसे ढांक दिया है तो हरे कर श्री कृष्ण के हाथ में स्थित दर माने शंख का जो चिन्ह है उसकी श्री हरण उसकी शोभा को हरण करने वाला जो कंठ है उस कंठ को पुष्कराक्ष श्री प्रिया जी कमल सरी के नेत्र वाली हैं श्याम सुंदर यदि पुष्कराक्ष हैं तो प्रिया जी भी पुष्कराक्ष हैं कमल सरी के नेत्र वाली है कृष्ण का एक नाम है पुष्कराक्ष कमल सरी के नेत्र वाली सपद हरि वो मानो आज श्याम सुंदर झगड़ा करेंगे उन हरि के भय से छाधया मास मध्य सखियों ने मांगो छपा लिया उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है कल्पना यहां उत्प्रेक्षा की गई मास कंठ अब चित्रह नामक सुंदर हार उसको धारण कराया गया योगी कंठ में धारण करने वाली कंठश्री या ठूसी और उसके बाद में उसके नीचे चित्र हार उसको धारण कराया है चित्रहंस एक हार का नाम है चित्रहंस तो चित्रहंस नामक हार को धारण करा रहे वो चित्रहंस हार कैसा है वज्राचिता माने हीरा जिसमें जड़े हुए आखंडल रत्न चित्र आखंडल माने इंद्र उनके रत्न माने इंद्र निर्मणि जिसको नीलम कहते हैं उस नीलम के रत्न से वह युक्त है जिसमें बीच बीच में हीरा जड़े हुए हैं हीराओं के घेरा के बीच में नीलम जड़ा हुआ है बीच में नीलम उसके ऊपर हीरा के घेरे की सुंदर जिसमें चारों ओर घेरा बना हुआ है तो आखंड रत्न चित्र सुस्थूल मध्य बीच में इंद्रमणि का इंद्र का मोटा नीलम इंद्र निर्मणी वो जड़ी हुई है एक बात और है शिवप्रिया जी के आभूषणों में इंद्र निर्मणी शिवप्रिया जी को अंग कांति है ना इसलिए मध्य में आभूषणों में प्राय इंद्र बड़े कांति के साथ में वे धारण करती उनके आभूषणों का एक बस बड़ा प्रिय उनका विषय है इंद्र निर्मणि श्याम सुंदर की अंगकांति का आभास देने के कारण तो स्थूल मध्य जिसमें इंद्र निर्मणी बीच में जड़ी हुई है और गुलबद्ध चंचूह और उसके छोर बे सुंदर रेशमी डोरे से उसकी चोच बधी हुई है माने सुंदर कड़ी है उन तड़ियों में सुंदर जो पटुआ उसने सुंदर जो परछिया हैं उन परछिया को रेशमी परछिया को बांध दिया है गुणबद्ध चंच ललाश तस्या उपकंठकूल ऐसा वो चित्रहंस श्री प्रिया के कंठकूप में विराजमान हो रहा है माने जो कंठ का जो कूप है उस कंठ के आ, बीच की बीच का जो काकू का जो साम है कंठ काकू उस कंठ काकू के ऊपर सुंदर वो हीरा शोभा को प्राप्त हो रहा है उपकंठ कूप दत्तया हाथक चित्र हंस ऐसे हाथक माने स्वर्ण का चित्र हंस नामक जो ठूसी हार जो हार है उस चित्रहंस नामक हार को कंठ के ऊपर धारण पहले नीचे परम सुंदर ठूसी धारण कराई और उसके ऊपर या उसके नीचे लटकता हुआ बिल्कुल चिपका हुआ जो चित्रहंस नामक जो हार है उस चित्रहंस नामक हार को धारण कराए तो पहले पुरट पत्री थी और पुरट पत्री के नीचे अब चित्रहंस हार उसको धारण कराया है अब हार के बाद में फिर गोस्तन नामक करके हार एक हार का नाम है गोस्तन। माने के के के आकार की जिसमें सुंदर कैरी है कैरी का जो हार है वो कैरी का हार फिर कंठ से चुपका हुआ कैरी का हार उनको धारण कराया है गोस्तन हार गायों की ये गायों के स्तन के समान की डिजाइन वाला जो हार है उसको कंठ के ऊपर ढावल कर सुवर्ण गोली हा सुवर्ण गोली युग मध्य गो, मसार गोली सत मसार गोली गलतोतरातरा सुसूक्ष्मक्तावल गुम्फितया हृदय गो स्तनाभिदाह तो गोतनाभिदाह गाय के स्तन नामक गोस्तन नामक जो हार है उस हार को श्री धारण करानी है कैसी है वो सुवर्ण गोली युग मध्यगाह दो दो सोने के मोती है दो दो सोने के मोतियों के बीच में मध्यगाह उल्ल मसार गोली बीच में इंद्र नीलमणि की एक एक गोली फंसी हुई है माने दो दो मोती सोने के उनके बीच में एक एक नीलमणि की का रत्न जड़ा हुआ है डिजाइन बहुत बढ़िया है सोने की दो दो गोली उनके बीच में एक एक जो पासा है वो पासा एक एक नग वो मसार माने इंद्र निर्मणि का मसार है मसार माने इंद्र निर्मणी उसका बीच में पदक है पासा है तो मसार गोली गिल तो अंतराम तरा गोली जिसमें गिलता माने पुबी हुई है अंतराम माने बीच बीच में दो दो मोतियों के बाद में एक एक जहां सुंदर पासा इंद्र नीलमणि का वो गसा हुआ है मुक्ताबले सुसूक्ष्मा है और बगल में सोने के मोती हैं तो बीच में कहीं वो हिलेंगे हिलने के लिए उनको रोकने के लिए छोटे बारीक मोती उनको भी लगाया गया तो वो एक से जमे रहेंगे और ढीले होकर के टेढ़े नहीं है तो बीच -बीच में बारीक जो मोती हैं, उन मोतियों से उसको साधा गया है हार ऐसा हार का ऊपरला भाग हुआ वो तो हार का हुआ ऊपर का भाग और उनमें लटकन के रूप में गोस्तनावेद सुंदर सोने की कैरी वो विराजमान है और ऐसा गैया के स्तन की सुंदर पदक जिसमें चारों लगे हुए हैं पूरा ऐसा जो गोस्तन हार है वो हाथ शोभा को प्राप्त हो रहा है बलेहार कितनी निकटता से दिख रहे हैं स्वर्ण गोलियों दो दो सोने के मोतियों के बीच में गहमाने स्थित उल्लसत मसार गोली उमणि की गोली विराजमान है इंद्र नीलमणि का पदक विराजमान है और गिलता उससे युक्त अंतरांतरा बीच बीच में और सुसूक्ष्मक्ताबल हाल को कहीं टेढ़ा न हो उसको जमाए रखने के लिए जहां सुंदर सूक्ष्म मोतियों के द्वारा बीच के गैप को एक गोल जो पदक है और बगल की गोली तो उनके बीच में जो गैप रह जाएगा उस गैप को भरने के लिए उस अवकाश को भरने के लिए सुंदर मोती भी जहां पर गुथे हुए हैं हारा ऐसा हार धराया धारण कराया गया उस हार का नाम था गोस्तन आविदा गोस्तन नामक हार धारण करा गया अब गोस्तन हार के ऊपर अब रत्न सूर्ज एक रत्न की माला धारण कराई गई उसको बता रहे मसार चंद्रोपल पद्म सुवर्ण गोली गृस्तांत रत्न माला उनको धारण कराया गया तो रत्न की जो माला है उसमें मसार माने इंद्र है इंद्र नीलमणि है मान नीलम तो नीलम भी उसमें जुड़ा हुआ है फिर चंद्रोपल माने चंद्रकांत मणि वो भी उसमें बीच में बिल्लौ मणि वो भी उसमें जुड़ी हुई है चंद्रकांत मणि उसमें जुड़ी हुई है फिर फिर लाल मणि है फिर सुवर्ण गोली बीच बीच में सोने की गोली तो नीलम इंद्र मणि इंद्रोपल चंद्रोपल मैं चंद्रकांत मणि नीलम चंद्रकांत मणि और माने लाल और सोने की गोली सोने के मोती जिनमें बधे हुए हैं गांत बीच बीच में जहां बोते हुए हैं ऐसे पचरंगी माला वो न्यादी शोभा को प्राप्त हो रही है रत्न माला वो लंबी माला शोभा को प्राप्त हो रही है और मुक्ता प्रवाले उसमें मोती हैं और प्रवाल माने मुंगा लाल लाल रंग के मुंगा है ऐसे सारे रत्न इंद्रनील मणि चंद्रकांत मणि सोने की गोली पद्म पद्मी मोती और मूंगा पर गुम्फताम वे भी गुथे हुए जहां विराजमान हैं सारत्न सृजम तद हृदय युजो ऐसे रत्न की माला को श्री प्रिया जी के कंठ के ऊपर धारण कराया है वैदूर आचित हेम धात्र फिर इसके बाद में मणि माने लहसुनिया, उसकी सुंदर माला वो शोभा को प्राप्त हो रही है अब गुच्छक जो हार है उसको धारण कराया है उसका वर्णन करें जल्दी से वैदुर युग्म जिसमें लहसुनिया उनके दो दो लहसुनिया उनके रत्न विराजमान बैदूरी मन शायद बैदुर लहसुनिया को कहते हैं लहसुनिया है। तो युग में फिर हेम धात्र का आंवले के बीच के समान आंवले के समान सोने के बड़े जिसमें पांसे हैं ऐसे हेम धातृ का जहां विराजमान है हे मन सोने के धात धात्र का कहते हैं तो आवले के के के के बीच के समान जिसमें सुंदर सोने के, आ, बीच में पासे मोती धात्र का बीज आभ गोली जिसके मोती सोने के आंवले के समान गिल तमन युक्त अंतरांतरा बीच बीच में जुड़े हुए तो के दो दोनिया उनके दो दो मोती दो दो रत्न उनके बीच में जहां आंवले के बीच के समान सोने के सुंदर मोती बड़े मोती वो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं विचित्र मुक्ताबले चित्र गुच्छ कहा और जिसमें मोतियों के सुंदर गुच्छ लगे हुए हैं जब्बा जिसमें मोतियों के झुंड वो भी हुए हैं तो मुक्तावली उनसे युक्त गुच्छक गुच्छक विराजमान ऐसे नामक हार उनको श्रीप्रिया जी को सखियों ने धारण कराया राज तस्या तया उस समय शिवप्रिया जी के बक्ष स्थल के ऊपर वे हार सुशोभित हुए ऐसे यहां हारों का वर्णन किया अब आगे गुंजावली, एकावली और चतुष्की इन तीन हारों को और अनुपण करेंगे गुंजावली का और और एकावली माने माला और चतुष्की माने चौखड़ा जो बैकक्ष में धारण किया जाए क्रॉस में क्रॉस में बैकक्ष में जिनको धारण किया जाए ऐसे माने सारे हार जो है उनका थाक जो चढ़ाव उतार के थाके हैं, वे कहीं जमे रहे उनको वही कक्ष में भी धारण करके जिनको धारण किया जाए वे जमे रहे ऐसे उन हारों का अब आगे बर्णन करते बोला शुंदावन बिहारी लाल कीरी जयेश राधेश गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरिगोविंद जय जय